आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरा गांव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ झालौर से विशेष फोन लाइन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र जी और ये हमारे बहुत ही अच्छे डिप्टी डायरेक्टर झालौर से बिलोंग करते हैं और सोलर प्रोजेक्ट एक उन्होंने विशेष रूप से बनाया था और इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है विशेष इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने किस तरह से उसकी तैयारी की वो सारी बातें हम सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र जी से आप सभी की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत हाँ मेरी तरफ से सारे किसान साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार डॉक्टर साहब बताइए की आपने उस सोलर प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम किया हम धीरे धीरे सब बातें आपकी सुनना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत महत्वाकांक्षी तो थी और मैं कहूंगा कि पर्यावरण के हिसाब से कृषि क्षेत्र में एक बहुत अभूतपूर्व घटना है जिस दो की शुरू करी गई मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पहले तो ये क्या परिकल्पना थी क्यों शुरुआत की गई दे? देखिएगा आज के दिन कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो जरूरत है वो सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है पंप चलाने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे किसान साथी सिंचाई देते हैं फसलों को तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और दो तरह की ऊर्जा खास करके अपने राजस्थान में या भारत में काम में लेते हैं पहली जो विद्युत सप्लाई होती है ग्रिड से वो काम में लेते हैं और दूसरी तरह की जो एनर्जी है वो काम में लेते हैं डीजल से चलने वाले पंप ये दो तरह के तरीका है जिससे खास करके फार्मर आ, काम में लेते सिंचाई के लिए पंप चलाने के लिए लेकिन एक अपार संभावना है राजस्थान में और हिंदुस्तान में वो है सौर ऊर्जा की अगर सौर ऊर्जा को अपन काम में लेते हैं इसी तरह के काम के लिए हालांकि सौर ऊर्जा का प्रचलन काफी टाइम से है लाइट के रूप में काफी जगह काम में ली जाती है कुछ देशों में थर्मल पावर के रूप में काम में ली जाती है लेकिन इसका कृषि क्षेत्र में आज दिन तक व्यापक रूप से कहीं भी काम नहीं हुआ जबकि कृषि को हम एक तरह से नेचर के साथ या हम यूं कहें कि प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज मानते हैं तो अगर हम प्रकृति प्रदत्त चीजें काम में लेते हैं कृषि क्षेत्र में तो इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती और यही सोच के ये परिकल्पना करी गयी थी या उदाहरणा ली गई थी की कृषि क्षेत्र में जो ऊर्जा का उपयोग है जिसमें अपन डिपेंड है एक तरह से इस चीज पे आधारित है कि विद्युत की जरूरत है या डीजल की उससे उससे उस अलग होके और जो रिन्यूएबल एनर्जी है सौर ऊर्जा उसको काम में ले और उसी के सोचते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था स्टेट लेवल पर जिसमें कुछ हमारे राज की फार्म है उसमें परीक्षण के तौर पे कुछ पंप चलाए गए 2008 हजार नौ में तो उस दौरान राज्य के अलग जहां अलग क्षेत्रों में पर पर पर पर अलग-अलग तरह का पानी पानी है है कहीं कहीं सतह ट्यूबवेल का पानी है कहीं पर, था, पर कुएं का, का पानी है अलग अलग गहराई का पानी है तो ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारे कास्टकर्म के लिए इस तरह की ऊर्जा है सौर ऊर्जा से चलित पंप क्या सक्सेसफुली सफलतापूर्ण काम करेंगे ये सोच के हमारे अलग अलग जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के फार्म या उद्यान विभाग के फार्म या सिंचाई विभाग के जो फार्म है उनमें ये सिंचाई की आ, जो तो मैं यू कहूंगा कि एक नवीन जो एक्सपेरिमेंट था नवीन योग था वो शुरू किया गया और उसके रिजल्ट कुछ समय बाद में हमें मिलने शुरू हो गए और काफी करने वाले रिजल्ट भी थे और ये हमें लगने लगा कि काफी बड़ी संभावना है क्षेत्र क्षेत्र में में में काम करने की उसके बाद में, आ, सोर में किसानों के यहाँ ये आ, प्रोग्राम आ, चालू किया गया जो बदस्तूर आज दिन तक जारी है अब इसमें बात ये आती है कि सिंचाई और सौर ऊर्जा इसका क्या संबंध और कई बार अपन कहते हैं बादल आ गए तो सौर ऊर्जा नहीं आएगी तो हम कैसे चलेंगे तो इसमें एक तो बहुत सुंदर व्यवस्था या बहुत साफ सी बात बताऊं कि कोरिलेशन आपस में अंतर संबंध जो है सिंचाई और सौर ऊर्जा उसका बहुत व्यापक अंतर संबंध है अगर आपके तेज धूप पड़ेगी तो फसलों के द्वारा ज्यादा पानी ए, काम में लिया जाएगा और मांग है पशुओं के लिए पानी की ज्यादा रहेगी और उसी दौरान और ऊर्जा भी ज्यादा होगी यानी कि हम पंप ज्यादा चला सकते हैं ज्यादा देर तक चला सकते हैं इसी तरह से जब बरसात हुई या आ, सुबह या शाम का टाइम है रात का टाइम है या बादलों की स्थिति है उस वक्त स्वाभाविक तौर पर फसलों की मांग जल मांग है वो कम होगी उस वक्त पंप नहीं चलता है कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब ये हुआ कि जब जब सौर ऊर्जा ज़्यादा अपने को उपलब्ध होती है उसी वक्त किसानों को पानी की जरूरत या सिंचाई की जरूरत होती है तो पौधों की दरबांग बढ़ती है तो यह एक अंतर संबंध ऐसा है जो कि इस चीज़ को फेवर करता है कि किसानों के यहाँ पर हम सिंचाई के लिए सौर तो ऊर्जा का इस्तेमाल करें दूसरी चीज इसमें दो तरह के सौर ऊर्जा काम में ले सकते हैं हम पहला ये है कि हम दिन में पूरी बिजली है जो सौर ऊर्जा पैदा होती है उसका स्टोरेज करें उसका स्टोरेज बैटरियों के थ्रू करके और 24 तो घंटे जब भी जरूरत हो हम काम में लेवे और दूसरा तरीका ये है कि जो ही आए सौर ऊर्जा उसी को साथ के साथ काम में ले लें तो स्टोरेज की व्यवस्था आज के दिन बहुत ज्यादा महंगी होती है तो इस इस परियोजना में हमने ये निर्णय लिया कि जो सीधी डी सौर ऊर्जा आती है सनलाइट तो सी भी आती है उसका सीधा प्रयोग करें और कम से कम 6 से 8 घंटे एवरेज हमारे राजस्थान में वर्ष भर वर, वर्ष पर्यंत सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है सनलाइट उपलब्ध रहती है इसलिए ये मैं ये कहूँगा कि पर्याप्त है किसान को सिंचाई करने के लिए तो इस परियोजना में स्टोरेज का प्रावधान नहीं रखा गया है क्योंकि एक महंगा भी होता है दिन प्रतिदिन उसकी एक लागत भी आती है जबकि अगर हम स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करते हैं तो किसानों के लिए नहीं कोई बिल लगेगा न कोई खर्चा लगेगा दिन प्रतिदिन दिन का भी कोई खर्चा नहीं है जो बोलते हैं मिनिमम है कुछ नहीं है इस फिर राजस्थान ही क्यों चुना ये एक महत्वपूर्ण बात थी और इसका जो कारण मुख्य है सबसे पहले बात ये है कि ग्रिड सप्लाई सारी जगह हर क्षेत्र में नहीं होती जैसे दूरस्थ स्थान है रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक नए बिजली की लाइन पहुँच पाती हैं नए कनेक्शन मिल सकते हैं या मिलते भी हैं तो पाँच सात दस साल लग जाते हैं किसान को अप्लाई करने के बाद में एक किलोमीटर दो किलोमीटर लंबी लाइन खींचने में काफ़ी सरकार का भी खर्चा आता है तो सबसे पहली जो ज़रूरत है कि दूरस्थ स्थान के जो काश्तकार हैं उनके यहाँ पर ऊर्जा का क्या साधन है और ये सौर ऊर्जा का साधन है वो सबसे अनुकूलतम साधन है कि के कृषकों को हम इसकी पहुंच बना सकते दूसरी बात हमारी जो दैनिक रूप से विद्युत सप्लाई है विद्युत आपूर्ति है वो एवरेज जो माने चार से छह घंटे स्टेट में किसानों को मिलती है तो कुछ जो नवीन तकनीक हैं जैसे ग्रीन हाउसेज हैं सेगनेट हाउसेज हैं या फिर ड्रिप इरीगेशन है होगर्स चलाने होते हैं तो ऐसी तकनीक हैं उनमें पूरे दिन भर लाइट की जरूरत पड़ती है इंटरमिटेंट सप्लाई यानी कि बीच बीच में बिजली कटती है फिर आती है कभी रात को आती है कभी दिन में आती है उससे इस तरह की खेती चल नहीं सकती उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपको ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत रहती है तो उसके लिए या तो आप जनरेटर की अलग से व्यवस्था करें जो कि एक अपने आप में बहुत महंगा तरीका है इसलिए ऐसी जो नवीन तकनीक है खेती की उसमें अगर हम सौर ऊर्जा का व्यापक रूप से आ, काम में लेते हैं या इसका उपयोग करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की ये नहीं है कि बिजली कट गई या ट्रांसफार्मर से क्यों जुड़ गया या इस तरह की कोई बात है यानी कि लगातार सप्लाई सुबह से लेकर शाम तक हो सकती है इसलिए जो नवीन तकनीक है कच्छी की उनको भी ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह से, तरह से सपोर्ट करता है रात्रि के टाइम में सिंचाई है जैसे रोटेशन में जब बिजली अपने किसानों के यहाँ पर आपूर्ति होती है तो कभी दिन में आती है कभी रात में आती है और खास करके राज्य में महिला किसान हैं, वो बहुत में काम करते हैं सिंचाई का भी काम करते हैं तो रात के टाइम में सिंचाई करना एक तो अंधेरे में सिंचाई करना कई प्रकार के बिच्छ है सांप तो इस तरह की चीज़ों का डर है रात को दिखाई भी नहीं देता पानी का भी ज्यादा उपयोग होगा उसमें नुकसान होगा व्यर्थ जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी हर किसान ये प्रिफर करता है हर किसान को जबकि ये मैं कहूंगा कि आ, ये सोचते हैं कि दिन में सिंचाई करें तो दिन में लगातार सिंचाई करनी है तो उसके लिए विद्युत आपूर्ति रोटेशन से होती है वो संभव नहीं है तो सौर ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जिसमें पूरे दिन हमारे किसान को सौर ऊर्जा मिल सकती है इसके अलावा राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की है संसार के सर्वोत्तम क्षेत्रों में से हमारा क्षेत्र है जहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में और साफ ऊर्जा तो हमें मिलती है जिसको हम बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं इस काम के लिए इसलिए ये भी चीज हमारे लिए फेवर करती है और एक बात मैं कहूँ कि बिजली के कनेक्शन के लिए इतनी लंबी लाइन 50- साठ कनेक्शन प्रतिवर्ष लंबित रहते हैं और एक बार किसी ने आवेदन किया है किसान ने तो उसको दो से पांच सात वर्ष लग जाते हैं कनेक्शन मिलने में तो ये भी एक ऐसी दिक्कत है ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हमें यह सोचना पड़ता है कि ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत हमारे किसान के लिए क्या हो जिससे कि इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता तो ये तमाम चीजें हैं ये मिला भाई लगातार बिजली उपलब्ध उप्ल, दिन में रहनी चाहिए या रात में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़े या उच्च तकनीक है कृषि की या उद्यानिकी की वो काम में लेनी है या फिर सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो जैसे कि मैं कहूँ डीजल से सिंचाई करता है किसान एक घंटे में दो लीटर डीजल पंप से जलता है तो साठ के हिसाब से एक प्रति घंटा आ, खर्चा आता है और दिन में छह घंटे भी लगाता है तो हजार रुपए के आसपास का खर्चा प्रति दिन, जो कि एक बोते से भार है हमारे के तो ये खर्चे और दिन प्रतिदिन का खर्चा हर महीने बिजली का बिल आता है जबकि सौ ऊर्जा संयंत्र अगर एक बार लगा लिया तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उससे भी निजात पाई जा सकती है ये तमाम चीजें मिला इस निष्कर्ष पर आना की कृषि क्षेत्र में वाटर पंपिंग के लिए जल को पंप द्वारा बाहर निकालने के लिए और के के लिए लिए सिंचाई साधनों हमें सौर ऊर्जा को काम में लेना चाहिए और यही मूल अवधारणा थी जिसके आधार पर यह परियोजना राजस्थान में शुरू सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे हाँ। लगता है की इस तरह के जो प्लांटेशन जो आपने ये जो तेकनिक बताया सोलर ऊर्जा का कहा, हाँ। कहा प्रयोग किसानों ने किया है थोड़ा सा बता सकते हैं हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा इसके बारे में जी मैं अभी परिकल्पना और अवधारणा की बात कर रहा था और ये बात कर रहा था कि आज के दिन क्यों कर्जी क्षेत्र में इसकी जरूरत है उसके बाद में अगली बात ये आती है कि की कहा, कहा शुरुआत हुई है और किस रूप में शुरुआत हुई एक तो आ, आ, ये सिर्फ जो सो पंप उपलब्ध कराने वाले बात एक तरह से हार्डवेयर सप्लाई करने वाला से काम है। इसमें इसको कृषि और उद्यान की गतिविधियों से पूरी तरह से जोड़ के राज्य में जैसे मैंने पहले बताया सबसे पहले राज्य के फार्मों पे इसकी शुरुआत की गई थी उसके बाद में दो हजार में तीन चार जिलों में इसकी शुरुआत की गई जिसमे से मुख्य रूप से लिए गए गंगानगर हनुमानगढ झुंझुनू सिक्कर और जयपुर जिसमें गंगा नगर और हरमानगढ़ का क्षेत्र एक तरह से सिंचाई का था वहां पर डिगियों में पानी भरते लोग बाग और उसके बाद में सिंचाई करते हैं और वहां पर एक समस्या यह भी थी कि डिगियों में कनेक्शन भी नहीं होता था और दोर -दोर, डिग्गिया दूसरा जो ये क्षेत्र था धुनधुनु शिकर और जयपुर यहाँ पर ज्यादातर कर सको कि यहां पर ट्यूबवेल थे या फिर कुछ जगह जल ढांचे थे जिनमें पानी इकट्ठा करके सिंचाई करता तो यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यानी किसानों के क्या रुख है कैसा रुझान है कैसा महसूस करते हैं वास्तव में इसको काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उनके व्यवहारिक कठिनाइया क्या आती है इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने पहली साल पचास सोल पंप का टारगेट रखा था इसमें जिसके विरुद्ध छत्तीस सोल पंप उस दौरान लगे थे और इस जो सोलर शो, पंप है इसके साथ में सिंचाई अनिवार्य रूप से जोड़ा गया उसकी वजह यह थी कि इसमें सोलर पंप है वो तो ऊर्जा बचत का एक जरिया है ऊर्जा बचाता है लेकिन साथ साथ में राजस्थान प्रदेश है वो जल के मामले में भी बहुत जल संसाधन वाला प्रदेश है इसलिए हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऊर्जा के साथ साथ जल की भी बचत करें तो जल का समुचित उपयोग हो या बहुत अच्छे से कायदे से काम में ले किसान एफिशिएंट वे में उसके लिए जो जल बचाने की तकनीक है स्प्रिंकलर है वारा, मिनी स्प्रिंकलर है ड्रिप है ये तरीके हैं तो इनमें आज के दिन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीका है ड्रिप इरीगेशन है इसलिए इसके साथ ड्रिप इरीगेशन जोड़ा गया कि जो भी किसान सौर ऊर्जा संयंत्र काम में लेगा उसको तो ड्रिप अनिवार्य काम में लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ कुछ उद्यानिक गतिविधियां जैसे या तो वो बगीचा लगाए या वेजिटेबल्स या सब्जियों की खेती करे या कुछ इस तरह की फसलें करे जो कि ड्रिप के ऊपर हो उसका मूल उद्देश्य है कि इस तरह की फसल लेंगे हमारे किसान तो उसमें एक सस्टेनेबिलिटी आएगी टिकाऊपन आएगा और उनको एक निश्चित सुनिश्चित इनकम या जो कहें कि आमदनी प्रतिवर्ष होगी प्रति महीने होगी प्रतिदिन होगी जिससे जो क्योंकि लिमिटेड किसानों के पास ये तकनीक जानी थी तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि सौर ऊर्जा का पंप जिस किसान को दिया उसको हमने एक तरह से ये माना कि वो हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर है एक इस तरह का काश्तकार है जिसके पास सौर ऊर्जा भी है उसके पास कठी की दूसरी अग्रिम पंक्ति की तकनीक भी है चाहे ड्रिप इरिगेशन हो चाहे ग्रीन हाउस हो चाहे सेडनेट हाउस हो इस तरह की तकनीक भी उसके पास है तो जो भी किसान उसके खेत को देखने आएगा तो एक तरह से जो नवीनतम तकनीक है की, वो भी दूसरे काश्कार उसको देख के सीख सकेंगे उससे पूछ सकेंगे कि ये कौन सी तकनीक है, है, इसमें क्या फायदा है, किस तरह से अपनाई जा सकती है, है।, है तो इसलिए जो काश्तकार जिनको चुना गया एक तरह से हम कहेंगे की इनोवेटिव काश्कार है और उसके पास निश्चित रूप से अकेला सोरपम्प तो नहीं हो नवीन तकनीक भी हो जो उसको एक आमदनी का जरिया भी बने जल है उसका समुचित उपयोग भी हो और आस पड़ोस के जितने भी काश्तकार उसको देखने आते हैं तो एक तरह का मैसेज भी जाए कि ये तकनीक है इसके साथ कृष्ठ की दूसरी तकनीक भी है जिनको जोड़ने से हम अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अब हमें चर्चा करते हुए सबसे तो पहले किसान साथियों के दिमाग में आएगी कि पहली बात तो ये सोलपंप है क्या किस तरह से काम करता है तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें मोटे रूप से तीन तरह की चीजें हैं पहली चीज ये है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इस तरह के उपकरण जो सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जिसको पैनल्स बोलते हैं कुछ लोग उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं ये प्लेट होती हैं सोर प्लेट होती है वो लगाई जाती है तो ये सोर प्लेट सौर ऊर्जा है उसको ग्रहण करती है जितनी सौर ऊर्जा पड़ती है उसमें से 15 से 17 परसेंट के बीच में ये ग्रहण करती है और उसको विद्युत में या एनर्जी में या ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ये ऊर्जा तारों के माध्यम से एक कंट्रोलर है उसमें जाती है कंट्रोलर ऊर्जा को एक नियमित तरीके से जितनी जरूरत है पंप को उसके तरीके से पंप तक पहुंचाता है तो पहली चीज हुई हमारा साधारण भाषा में लोग कहते हैं जिसका तकनीकी नाम मॉड्यूल है कुछ लोग फोन टैनल्स भी बोलते हैं तो वो हमारी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है कंट्रोलर है वो कंट्रोल करता है जितनी सौर ऊर्जा आती है उसको घटाना या बढ़ाना जैसे ट्रांसफार्मर करता है हमारे बिजली दुण में इस तरह से और तीसरा चीज है पंप जो इस ऊर्जा को लेके और पानी को सारे एसेसरीज है जैसे पंप के साथ पाइप भी लगेगा डिलीवरी पाइप भी लगेगा सक्षम पाइप भी लगेगा तार भी लगेंगे प्लेट है उनको लगाने के लिए ढांचा भी लगेगा तो ये सारा सारा सिस्टम मिला के इसको ऊर्जा पंप संयंत्र बोलते हैं ये पूरा संयंत्र है वो हमारे काश्तकार के लिए ऊर्जा देगा और उसके साथ में फिर डिलीवरी पानी की डिलीवरी हो जाती है उसके आगे जोड़ता है ड्रिप सिस्टम, कि हम हमारे काश्तकारों को ये सलाह देना चाहते हैं कि कितनी मेहनत से इस काफी खर्चा आता है जिसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कितना खर्चा आता है लेकिन इतना खर्चा अगर अपन करते हैं एक बार तो निश्चित रूप से उससे जो पानी निकलता उसका है उसका पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिए और दिन दिन प्रतिदिन जो पानी है हमारा ग्राउंड वाटर है वो तो नीचे जा रहा है या सरपेज का वाटर है वो भी बहुत ज्यादा नहीं सीमित है, है इसलिए उसका सदुपयोग हो दक्ष तरीके से काम में ले इसलिए ये ड्रिप के साथ जोड़ा गया तो मैं चर्चा कर रहा था दो हजार में शुरू किया उसके बाद में इस योजना को चालू रखा गया 2011-12 में भी बारह तेरह में भी 13-14 में भी और जो चौतीस 36 पंप्स का प्रोग्राम था वो पिछले साल 2013-14 में दस सौ पंप का लक्ष्य था पिछले साल का जिसमें मार्च तक करीब पांच हजार सौ पंप लग चुके थे पिछले साल पिछले साल में यानी इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे प्रदेश में इतना बड़ा प्रोग्राम था जो कि किसी भी दूसरे राज्य में या मैं कहूँ कि किसी देश में भी इतना बड़ा, बड़ा प्रोग्राम नहीं चलाया गया तो पिछले तीन साल से राज्य के प्रत्येक जिले में ये योजना है उसमें कुछ इस तरह की मैं कहूँगा कि किसानों के लिए कुछ बाध्यताएं हैं अगर बहुत गहरा पानी है जैसे पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 400 फीट पानी है 500 फीट पानी है तो ऐसे क्षेत्र में हम अभी सजेस्ट नहीं करते शोरपम्प क्योंकि जो शोर पंप की साइज है जो मैंने बताया वो अभी छोटी है जो पैनल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं उनकी क्षमता अभी जो दे रहे हैं वो अधिकतम है तीन हजार वाटिक वाटपिक बोलते हैं थ्री थाउजेंड वाटपिक तीन वाट का आ, पंप है, उसमें पंप की क्षमता करीब तीन पावर के आसपास ही होती का पंप, सा एक, आ, पंप होता है यानी कि आप समझ सकते हैं ये सक्षम है सिंचाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गहरा पानी हो तो पिछहत्तर मीटर पिचहत्तर मीटर का मतलब 200 सौ सवा दो सुवादो सुवादो ये नहीं लेकिन आदर्श रूप में अगर यह जल का निकास करेगा तो 20 मीटर पर पानी है सतह पर है या 20 मीटर तक पानी है तो बहुत अच्छा पानी देगा लेकिन 50 मीटर पर गहराई पर जाएगा पानी का स्तर तो उसकी जो पानी निकालने की कैपेसिटी है वो तो कम हो जाएगी पिछहत्तर मीटर पर जाएगा तो और भी कम हो जाएगी ये सीधा सा इसका रिलेशन है गहराई से पानी की गहराई से पंप की क्षमता का सीधा सा रिलेशन है जो जो पानी गहरा होगा अब जैसे अ, आ, किसान इस भाषा को समझते हैं कि नोजल कितनी चलेगी जो फुवारे की नोजल है फुवारा है वो कितने चलते हैं तो 20 मीटर पर अगर अपना सोलर पंप है वो चला रहा है तो करीब 20 से 25 नोजल चलाता है उसी को अगर 50 मीटर पर ले जाएंगे तो वो सात आठ नोजल चलेगा यानी कि एकदम से इतना कम होगा और उसी को पचहत्तर मीटर पर ले जाएंगे तो दो तीन से ज्यादा नोजल नहीं चलेंगे इसका मतलब जो जो गहरा पानी जाता है तो पंप की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है और तीन हॉर्स पावर का पंप इस चीज पचहत्तर मीटर से ज्यादा अगर तो किसान भाई लगाएंगे तो वो सिर्फ पानी पीने के लिए आएगा सिंचाई के लिए नहीं हो सकता इसलिए पहली बात देता यह है कि किसान अगर उसका पानी दो फीट सवा फीट से ज्यादा गहरा है तो तीन होस पावर का पंप या 3000 हजार वाटेज का सोलर पंप है वो उसके लिए उचित नहीं है उसके लिए रिकमंड नहीं किया जा सकता अनुशंसित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बाद में वो सिंचाई योग्य पानी का बाहर विकास नहीं कर पाएगा और अगर इससे कम है तो किया जा सकता तो अब तक पिछले वर्ष तक जो दिए थे पंप वो तीन के ही दिए गए थे इस हो सकता है सरकार का मंतव्य है बढ़ा भी सकते हैं स्थितियाँ देख के क्योंकि हर जगह से इस बात की डिमांड होती है कि तीन हॉर्स पावर वाला कम से कम पांच हॉर्स पावर तक तो हो यानी कि पांच हजार वाटेज तक तो हो तो ये होता है तो जरूर कुछ और ज्यादा गहरे पानी तक इसकी पहुंच हो सकती है तो इसका मतलब जो काश्तकार के यहाँ पर पानी की गहराई ज्यादा है और एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि की पानी की गहराई ज्यादा है वहाँ पर डार्क जोन होगा या पानी की वास्तव में भूजल में कमी होगी तो वहां नहीं किया जा रहा है।, है। और पात्रता का तरीका क्या तरीका है तरीका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी हमने आपकी जो सोलर सिस्टम के बारे में आपने पूरी जानकारी दी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे की कौन किसान इसके लिए पात्र रखता है या पात्रता उसको है किस तरह के सिस्टम के साथ वो जाए तो उसको ये चीज़ें मिल सकती हैं वो सारी बातें आगे हम बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर मेरा गांव मेरा अंचल सुनते रहो मस्कुराते रहो